सन्यासी और गृहस्थ दोनों को विषयाशक्ति छोड़नी होगी विषय की वासना तथा कामनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता यदि विषयाशक्ति रहे तो सन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं ब्राह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते हंसकर नरेंद्र कहता है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 मेरे जैसे किसी को इसीलिए लिए राखाल को दिया है ना अधर के मकान पर हरिसंकीर्तन श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर आए हैं मनोहर साई के कीर्तन की तैयारी हो रही है श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं सभी की इच्छा है कि श्री राम कृष्ण कुछ कहें श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति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 श्री राम रामकृष्ण नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है वह जिस प्रकार रोज ऑफिस ऑफिस में घूमता है और फिर पूछता रहता है साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई व्याकुलता होने पर मनुष्य छत पता है कैसे ईश्वर को पाऊँ और यदि मूछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर कर बैठे बैठे पान चबा रहा है कोई चिंता नहीं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 सबने मिलकर प्रीत की अब कृष्ण में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण को खोज करने लगी उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन साथ ही श्रीराम सुद, सुद, सुदाम मधुमंगल वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप श्री कृष्ण का योगी का साभेस जटिला संवाद राधा का भिक्षादान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 इसीलिए वे आद्याशक्ति की पूजा करते हैं देखो ना राम सीता के लिए कितने रोए हैं पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं रण्याक्ष का बध कर वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे आत्म आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे देवताओं ने परामर्श करके शिव जी को भेज दिया शिव जी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया